श्री घर्गसंहिता विश्वजीत खंड सैतालीसवां अध्याय यादव सेना के साथ शक्र सख का युद्ध और उसकी पराजय नारद जी कहते राजन तदनंतर महावीर प्रद्युम्न अपने विजय में भजवाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए स्वर्णगिरी के किनारे कुबेर के सुंदर वन में जो सुनहरे हंसों और कांचनी लतिकाओं से संपन्न है पहुँचे मिथलेश्वर हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्ग का काम देती है वहाँ दानवों की पहुँच नहीं हो पाती वहाँ गंगा तटवर्ती वेद की झाड़ियाँ छाई रहती है कभी कभी दानवों से डरकर स्वर्ग से भागे हुए आठों लोकपालों की निधिया वहाँ निवास करती है सप्त नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए की नगरी में गए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्र को नमस्कार करके प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई उद्धव बोले यादवों के इंद्र द्वारिकापुरी के स्वामी राजा धीराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के नरेशों को जीतकर कर यज्ञ करेंगे उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मणीनंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदिवासियों को जीतकर आज ही इलावृत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं उन श्री कृष्ण कुमार का बल महान है यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा शक्र शक सक बोले दूत सुनो देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है मैं सिद्ध हूँ महावीर हूँ और एक लाख हाथियों के समान बलवान हूँ आठों लोकपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा इंद्र के समान उद्भट शक्तिशाली हूँ उग्र को ही मुझे उत्तम उपायन भेट करना चाहिए मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है इसलिए मैं तुम्हारी युद्धराज को भी भेंट नहीं दूंगा उद्धव बोले यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भेंट देनी पड़ी है जैसे चैत्र देश के बलवान राजा श्रृंगार तिलक ने भेंट दी है हरिवर्ष के राजा शुभांग उत्तराखंड के स्वामी गुणाकर दैत्यो के सखा राक्षसराज लंकापति संवत्सर केतुमाल और शक्नी आदि बड़े बड़े असरों ने जैसे भेंट दी है राजन उसी तरह उन्हीं किसी दुर्दशा में पड़ने पर आप भी प्रद्युम्न को भेंट देंगे नारद जी कहते हैं राजन उद्धव के उपर्युक्त बात सुनकर बलवान शक्र शक ने कुपित हो उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया भगवत भक्त शिरोमणे सुनो जब तक मैं भेंट दूँ तब तक तुम यहीं ठहरो अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे महामते मेरी यह बात सत्य है सत्य है उद्धव बोले हम मंत्रियों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार शक्र ने उद्धव को वहां नज़र बंद कर लिया उद्धव के नहीं लौटने से यदुवंसी लोग चिंतित हो गए उन्हें देखे बिना उन सबके कई दिन बीत गए तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि त्रिपुरा सुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शक्र पर विजय पाने के लिए चले उनके साथ समस्त यादव बंधु और सारी सेना भी थी प्रद्युम्न जी सुवर्णादिक सुवर्णादिकी गुफा के द्वार पर जा पहुँचे ध्वधभियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कोदंडों की तंकारों घोड़ों के हिहनाहट की आवाजों तथा हाथियों के चिग्घाड़ों से दसों दिशाएं गूंज उठी सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल भी सब और व्याप्त हो गई शक्सक्ति सेना यादवों से युद्ध करने लगी भयंकर युद्ध होने लगा व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया दपेश्वर यह सब देख कर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे इसी समय क्रोध से भरा और रथ पर चढ़ा महाबली शक्र शी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा देवताओं का यादवों के साथ युद्ध छिड़ गया राजन प्राकृत प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है वैसा ही महान कोलाहल वहां होने लगा अस्त्र शस्त्रों से वहाँ अंधकार सा छा गया उस समय बलदेव के छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण के हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए और अपने कोदंड से छूटे हुए बाणों द्वारा सेना का संहार करने लगे सारण के बाण समूहों से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए युद्धभूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्षों के समान धराशायी हो गए उस समय जिनके कुंभ फट गए थे उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे बाणों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रिकाल में तारागणों के समान चमकने लगे कटते हुए घोड़ों पैदल योद्धाओं तथा तो हाथियों से वह सम्रांगण गणों से युक्त भूतनाथ के क्रीड़ा स्थल महाश्मशान साजान पड़ता था सारण का बल देखकर सब देवता भाग चले उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए कवच चारों ओर से फट गए अपनी सेना को पलायन करती देख बलवान शक्र शख धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुँचा और बड़े जोर से मेघ की भांति गर्जना करने लगा वीर धनुर्धर बलवान शक्र ने सम्रांगण में अर्जुन को दस सांब और अनिरुद्ध को सौ सौ गदा को दो सौ तथा गद को दो सौ तथा सारण को एक सहस्त्र बांट मारे उसके बाणों की मार से रथी वीर दो घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हो। वह अद्भुत बात हुई। उस तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए रथों के बंधन ढीले पड़ गए रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्चित हो गए राजेंद्र उस समय जामवती नंदन शाम दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए उन्होंने के धनुष को को से से कर डाला, दो से उसके सारथी और कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथिन हुए शक्र शक ने मतवाले गजराज पर आरूढ़ हो रोज पूर्वक सूल हाथ में ले लिया बलवान शक्र शक ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया सब प्रसप का हाथी एक एक योजन का डब भरता था उसका रंग पंजल गिरी के समान काला था उसकी ऊंचाई चार योजन की थी उसकी दो दांत आधे योजन तक आगे निकले हुए थे वह बड़े जोर से चिगघाड़ता था उसके चार चार योजन विस्तृत तीन सूढ़े थी उनके द्वारा वह शाकड़ों को गिराता हाथियों और वीरों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर धातों और पैरों से विनष्ट करता हुआ का प्रेरित उस महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले उस समय बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गधा लेकर उस बद्र शरीखी गधा से उक्त के के पर खड़े जोर से से आघात आघात किया, उस से उसका फट गया और वहां में पंख कटे हुए पर्वत समान ढह गया वह अद्भुत सी बात हुई तदनंतर शक्र, शक्र ने जो ही रोज गदा उठाने की चेष्टा की त्यो ही गध ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गधा उठाई गध और शक्र सक दोनों इस प्रकार परस्पर गधा युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में दो बल्ल और जंगल में दो हाथी लड़ रहे हो, तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे सौ योजन ऊपर उसके नगर में फेंक दिया उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी विजय की धम्दुभिया बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे इस प्रकार से गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में सक्र का युद्ध नामक सैतालीसवां अध्याय पूरा हुआ